भारतीय व्याख्यान वह धर्म जिसमें हम पैदा हुए 31 मार्च 1901 को ढाका में एक सभा का आयोजन खुले मैदान में किया गया था स्वामी जी ने इस सभा में उपरयुक्त विषय पर अंग्रेजी में दो घंटे व्याख्यान दिया श्रोताओं की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी एक शिष्य ने उक्त भाषण की रिपोर्ट बंग्ला में तैयार की जिसका हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है प्राचीन काल में हमारे देश में आध्यात्मिक भाव की अतिशय उन्नति हुई थी हमें आज वही प्राचीन गाथा स्मरण करनी होगी किंतु प्राचीन गौरव के अनुचिंतन में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इसके फलस्वरूप हम कोई नवीन काम करना पसंद नहीं करते और केवल अपने प्राचीन गौरव के स्मरण और कीर्तन से ही संतुष्ट होकर अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लग जाते हैं हमें इस संबंध में सावधान रहना चाहिए यह सही है कि प्राचीन काल में ऐसे अनेक ऋषि महर्षि थे जिन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ था किंतु प्राचीन गौरव के स्मरण से वास्तविक लाभ तभी होगा जब हम भी उनके सदृश ऋषि हो सकें केवल इतना ही नहीं मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि हम और भी श्रेष्ठ ऋषि हो सकेंगे भूतकाल में हमारी खूब उन्नति हुई थी मुझे उसे स्मरण करते हुए बड़े गौरव का अनुभव होता है वर्तमान औनत अवस्था को देखकर भी मैं दुखी नहीं होता और भविष्य में जो होगा उसकी कल्पना कर मैं आसान्वित होता हूं ऐसा क्यों क्योंकि मैं जानता हूं कि बीज का संपूर्ण रूपांतरण होना आवश्यक होता है हां जब बीज का बीजत्व भाव नष्ट होगा तभी वह वृक्ष हो सकेगा इसी प्रकार हमारी वर्तमान अवनत अवस्था के भीतर ही चाहे थोड़े समय के लिए ही भविष्य की हमारी धार्मिक महानता की संभावनाएं प्रसुप्त है जो अधिक शक्तिशाली एवं गौरवशाली रूपों में उठ खड़ी होने के लिए तत्पर है अब हमें विचार करना चाहिए कि जिस धर्म में हमने जन्म लिया है उसमें सहमत होने के लिए समान भूमिया क्या है ऊपर से विचार करने पर हमें पता चलता है कि हमारे धर्म में नाना प्रकार के विरोध है कुछ लोग अद्वैतवादी कुछ विशिष्टाद्वैतवादी और कुछ द्वैतवादी हैं कोई अवतार मानते हैं कोई मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं तो कोई निराकारवादी हैं आचार के संबंध में भी नाना प्रकार की भिन्नता दिखाई पड़ती है जाट लोग मुसलमान या ईसाई की कन्या से विवाह करने पर भी जाति नहीं होते वे बिना किसी विरोध के सब हिंदू मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं पंजाब के अनेक गाँवों में जो व्यक्ति सुअर का मांस नहीं खाता उसे लोग हिंदू ही नहीं समझते नेपाल में ब्राह्मण चारों वर्णों में विवाद विवाह कर सकता है जबकि बंगाल में ब्राह्मण अपनी जाति की अन्य शाखाओं में भी विवाह नहीं कर सकता इसी प्रकार की और भी भिन्नताएं देखने में आती है किंतु उन सभी भिन्नताओं के बावजूद एकता का एक समान तथ्य है कि कोई भी हिंदू गोमांस भक्षण नहीं करता इसी प्रकार हमारे धर्म के सभी अंतरभागों में एकता की एक समान भूमि एक महान सामंजस्य है पहले तो शास्त्रों की आलोचना करते समय एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि केवल उन्हीं धर्मों ने उत्तरोत्तर उन्नति की जिनके पास अपने एक या अनेक शास्त्र ग्रंथ थे फिर चाहे उन पर कितने ही अत्याचार किए गए हों यूनानी धर्म अपनी विशिष्ट सुंदरताओं के हेतु होते हुए भी शास्त्र ग्रंथ के अभाव में लुप्त हो गया जबकि यहूदी धर्म आदि धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट के बल पर आज भी अक्षुण्ण रूप से प्रतापशाली बना हुआ है संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद पर आधारित होने के कारण यही हाल हिंदू धर्म का भी है वेद के दो भाग हैं कर्मकांड और ज्ञानकांड। भारतवर्ष के सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से कर्मकांड का आजकल कर लोप हो गया है हालांकि दक्षिण में अब भी कुछ ब्राह्मण कभी कभी अजाब बलि देकर यज्ञ करते हैं और हमारे विवाह के मंत्रों में भी वैदिक क्रियाकांड का आभास दिखाई पड़ जाता है इस समय उसे पूर्व की भांति पुनः प्रतिष्ठित करने का उपाय नहीं है कुमारिल भट्ट ने एक बार यह चेष्टा की थी किंतु वे अपने प्रयत्न में असफल ही रहे इसके बाद ज्ञान कांड है जिसे उपनिषद वेदांत या श्रुति भी कहते हैं आचार्य लोग जब कभी श्रुति का कोई वाक्य उद्धित करते हैं तो वह उपनिषद का ही होता है यही वेदांत धर्म इस समय तो हिंदुओं का धर्म है यदि कोई संप्रदाय सिद्धांतों की दृढ़ प्रतिष्ठा करना चाहता है तो उसे वेदांत का ही आधार लेना होगा द्वैतवादी अथवा अद्वैतवादी सभी को उसी आधार की शरण लेनी होगी यहाँ तक कि वैष्णवों को भी अपने सिद्धांतों की सत्यता सिद्ध करने के लिए गोपाल तापनी उपनिषद की शरण लेनी पड़ती है यदि किसी नए संप्रदाय को अपने सिद्धांतों की पुष्टिकारक वचन उपनिषद में नहीं मिलते तो वे एक नए उपनिषद की रचना करके उसे चलाने का यत्न करते हैं अतीत में इसके कतिपय उदाहरण मिलते हैं वेदों के संबंध में हिंदुओं की यह धारणा है कि वे प्राचीन काल में किसी व्यक्ति विशेष की रचना अथवा ग्रंथ मात्र नहीं हैं वे उसे ईश्वर की अनंत ज्ञान राशि मानते हैं जो किसी समय व्यक्त और किसी समय अव्यक्त रहती है टीकाकार शायणाचार्य ने एक स्थान पर लिखा है यो वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममे, जिसने वेद ज्ञान के प्रभाव से सारे जगत की सृष्टि की है वेद के रचयिता को कभी किसी ने नहीं देखा इसीलिए इसकी कल्पना करना भी असंभव है ऋषि लोग उन मंत्रों अथवा शाश्वत नियमों के मात्र अन्वेषक थे उन्होंने आदिकाल से स्थित ज्ञान राशि वेदों का साक्षात्कार किया था ये ऋषिगण कौन थे व्यान कहते हैं जिसने यथाविहित धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति की है केवल वही ऋषि हो सकता है चाहे वह जन्म से मिलेक्ष ही क्यों न हो इसीलिए प्राचीन काल में जारज पुत्र वशिष्ठ धीवर तन दासी पुत्र नारद प्रभृति ऋषि कहलाते थे सच्ची बात यह है कि सत्य का साक्षात्कार हो जाने पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता उपरयुक्त व्यक्ति यदि ऋषि हो सकते हैं तो हे आधुनिक कुलीन ब्राह्मणों तुम सभी और भी उच्च ऋषि हो सकते हो इसी ऋषित्व के लाभ करने की चेष्टा करो अपना लक्ष्य प्राप्त करने तक रुको नहीं समस्त संसार तुम्हारे चरणों के सामने स्वयं हीन्नत हो जाएगा ये वेद ही हमारे एकमात्र प्रमाण है और इन पर सबका अधिकार है यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम राजभ्याम शुद्रा चार्य चीय चरणा शुक्ल यजुर्वेद क्या तुम हमें वेद में ऐसा कोई प्रमाण दिखला सकते हो जिससे यह सिद्ध हो जाए कि वेद में सबका अधिकार नहीं है पुराणों में अवश्य लिखा है कि वेद की अमुक शाखा में अमुक जाति का अधिकार है या अमुक अंश सतयुग के लिए और अमुक अंश कलयुग के लिए है किंतु ध्यान रखो वेद में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है ऐसा केवल पुराणों में ही है क्या नौकर कभी अपने मालिक को आज्ञा दे सकता है स्मृति पुराण तंत्र ये सब वही तक ग्राह्य हैं जहाँ तक वे वेद का अनुमोदन करते हैं ऐसा न होने पर उन्हें अविश्वसनीय मान त्याग देना चाहिए किंतु आजकल हम लोगों ने पुराणों को वेद की अपेक्षा श्रेष्ठ समझ रखा है वेदों की चर्चा तो बंगाल प्रांत में लुप्त ही हो गई है मैं वह दिन शीघ्र देखना चाहता हूं जिस दिन प्रत्येक घर में गृह देवता शालक राम की मूर्ति के साथ साथ वेद की पूजा भी होने लगेगी जब बच्चे बूढ़े और स्त्रियॉँ वेद अर्चना का शुभारंभ करेंगे वेदों के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों में मेरा विश्वास नहीं है आज वेदों का समय वे कुछ निश्चित करते हैं और कल उसे बदलकर फिर एक हजार वर्ष पीछे घसीट ले जाते हैं पुराणों के विषय में हम ऊपर कह आए हैं कि वे वहीं तक ग्राह्य हैं जहां तक वेदों का समर्थन करते हैं पुराणों में ऐसी अनेक बातें हैं जो वेदों के साथ मिल नहीं खाती उदाहरण के लिए पुराण में लिखा है कि कोई व्यक्ति दस हजार वर्ष तक तो कोई बीस हजार वर्ष तक जीवित रहे किंतु वेद में लिखा है सतायुर्भ पुरुषा इनमें से हमारे लिए कौन सा मत स्वीकार्य है निश्चय ही वेद इस प्रकार के कथनों के बावजूद मैं पुराणों की निंदा नहीं करता उनमें योग भक्ति ज्ञान और कर्म की अनेक सुंदर सुंदर बातें देखने में आती है और हमें उन सभी को ग्रहण करना ही चाहिए इसके बाद है तंत्र तंत्र का वास्तविक अर्थ है शास्त्र जैसे कपिल तंत्र किंतु तंत्र शब्द प्रायः सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है बौद्ध धर्मावलंबी एवं अहिंसा के प्रचारक प्रसारक निरपतियों ने के शासनकाल में वैदिक याग यज्ञों का लोप हो गया तब राजदंड के भय से कोई जीव हिंसा नहीं कर सकता था किंतु कालांतर में बौद्ध धर्म में ही इन याग यज्ञों के श्रेष्ठ अंश गुप्त रूप से सम्मिलित हो गए इसी से तंत्रों की उत्पत्ति हुई तंत्रों में वामाचार प्रभृति बहुत से अंश बुरे होने पर भी तंत्रों को लोग जितना खराब समझते हैं वे उतने खराब नहीं हैं उनमें वेदांत संबंधी कुछ उच्च एवं सूक्ष्म विचार निहित है सच बात तो यह है कि वेदों के ब्राह्मण भाग को ही कुछ परिवर्तित कर तंत्रों में समाहित कर लिया गया था वर्तमान काल की पूजा विधियाँ और उपासना पद्धतियाँ तंत्रों के अनुसार होती है